कहाँ तक हुई थी बता सकते हैं? पच्चीस पे चल रही थी कुछ पूछना है वहाँ तक तो चल सकते चले चलिए तो देखेंगे कि ये जो मंत्र चल रहा है अपना ये यम प्रेत भी चिकित्सा मनुष्य अस्थिति एक अयम अस्थिति चाहके तो मोक्षाधिकारी मनुष्य के चरम शरीर का वियोग होने पर मोक्षाधिकारी मनुष्य के चरम शरीर का अथवा मोक्षाधिकारी मनुष्य सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर जो यह संशय होता है अयम अस्ट कि यह आत्मा रहती है मतलब या आत्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाली रहती है या आत्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाली होती है है न और दूसरा पक्ष क्या है यह आत्मा ब्रह्म का नो करने वाली नहीं, नहीं। होती है नहीं। कब मुक्त हाँ मुक्त होने पर तो आविर्मूत गुणाष्टक से युक्त होकर यह आत्मा ब्रह्म और नो करने वाली होती है अथवा नहीं इस तरह का आया था तो देखिए ये जो गुणाष्टक हैं वे कौन अपाध पापमत्वादी याद रखना है ना ये सब याद रखेंगे आप अपाध पापमत्व जरा रहता और क्या है अजर ये अपात तो तो तो तो तो, तो, तो।, तो तो तो तो तो विधि पापमत तो सत्य कामत और सत्य तो ये विद्या में ये अपात पापमतवादी आठ परमात्मा के गुण कहे गए हैं और प्रजापति विद्या में आत्मा के गुण कहे गए हैं अब देखिए तत्व विवेचनी में परमात्मा के अपात पापत्वादी गुण सदा आविर्भूत रहते हैं कभी भी नहीं होते किन्तु बद्धावस्था में जीवात्मा के ये गुण त्रोहित हो जाते हैं रहते तो है ना हाँ रहते हैं तिरोहित रहते हैं है ना अनादि रूप विद्या से तिरोहित रहते हैं अभी देखो आगे सुनती है परम ज्योति ही उपसंपदे स्वयं रूपण अभिनिष्पदे अभिनिस्पद्य क्रिया का कर्ता का अध्ययन करना क्या जीवात्मा है ना और परम ज्योति ही कहते है, पर्मात्मा पर्मात्मा हैं त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्मा को परमात्मा सर्वत्र है वही त्रिपाद विभूति में भी है तो त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्मा को उपसपत्ति करते प्राप्त करके त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेण करते अपने रूप से अपने रूप कौन है उसके अपात पापत्वादी या रूप शब्द धर्म का वाचक है उसका वचत है अपने रूप से या अपने गुणों से अपने गुण कौन है अपात पापत्वादी ये अपने गुण है लेकिन ब्रह्म के भी गुण है कि नहीं है नहीं। नहीं। तो कह सकते हैं कि ब्रह्म के गुणों से आविर्भूत होता है ब्रह्म के भी यही गुण है जीवात्मा के भी यही गुण है जीवात्मा त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्माओं को प्राप्त करके अपहत्व स्वयं रूपण करत हुआ अपाहमादी रूप ब्रह्म के गुणों से अपने गुणों से अपहात्मा तत्ववादी गुणों से आविर्भूत होता है उन गुणों से आविर्भूत होता है अपने गुणों से आविर्भूत होता है मतलब अपने गुणों से युक्त होकर रहता है अपने गुणों से कर रहता है तो ध्यान देना ये गुण उसके कैसे होते हैं आविर्भूत होते हैं प्रकट होते हैं कब त्रिपाद्यभूति में परमात्मा का हाँ, या में परमात्मा को प्राप्त करके यह श्रुति मुक्तात्मा के स्वाभाविक अपातम धर्मों के आविर्भाव का प्रतिपादन करती है स्वयं रूपेण करते हैं स्वयं धर्मेण है मुक्तात्मा के अपात्मी कैसे धर्म है स्वाभाविक कैसे धर्म है स्वाभाविक हाँ और उनके आविर्भाव का प्रतिपादन करती है ब्रह्म का अनुभव करना जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करना में पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है वैसे ही ब्रह्म ज्ञान अनुभव करने में जीवात्मा का स्वाभाविक अधिकार है है ना? ब्रह्म ज्ञान अनुभव करना जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है किंतु वह कौन यह स्वाभाविक धर्म है अनुभव करना रूप स्वाभाविक धर्म बद्धावस्था में प्रतिबंधक कर्मरूप अविद्या के कारण नहीं होता कौन नहीं होता है अनुभव किस कारण नहीं होता कब्धावस्था तो तो में प्रतिबंध कर्म रूप रहती है और यही प्रतिबंधक बन जाती है करने में और ये यदि प्रतिबंधक ना हो तो क्या होगा सदा जैसे कि अग्नि में दाहकत तो शक्ति है का अग्नि दाह करती है जलाती है अभी उसमें यहाँ प्रतिबंधक रख दिया जाए प्रतिबंधक हो सकती है चंद्रकांत मणि चंद्रकांत मणि रख दे तो अग्निदान ही करेगी कोई मंत्र भी प्रतिबंधक होते हैं कोई मढ़ी हाँ ऐसा प्रसिद्धि है दार्शनिक जगत में कोई ऐसी कोई म, एक मणि है उसको रखने से अग्निदान ही करेगी उसके पास रखने से हाँ अग्नि में रक्त अग्नि जलायेगी पकड़ के अग्नि हाँ ऐसा कुछ है तो दान ही करती है तो मणि चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक बनती है कोई मंत्र भी प्रतिबंधक बनते हैं है ना मंत्र मंत्री प्रयोग करते हैं जो भी जानते हैं तो अग्नि नहीं करेगी औषध न कोई या भी ऐसी है, जिससे नहीं करती है और यदि प्रतिबंधक हट जाए तो तो ताकत तो उसका स्वाभाविक धर्म है और ये प्रतिबंधक तो, तो तो से प्रतिबंधित हो जाता है उसका स्वाभाविक धर्म स्वाभाविक धर्म का प्रतिबंध हो जाता है किससे प्रतिबंधक से वैसे ही जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म क्या है ब्रह्म कांड करना और उसका प्रतिबंधक क्या है कर्म रूप अविद्या कर्मरूप अविद्या तो कर्म से यह स्वाभाविक धर्म उसका प्रतिबंधित हो जाता है इसलिए वो ब्रह्मानुभव नहीं कर पाता है ठीक है मुक्तावस्था में अविद्या के पूर्णता निवृत्त होने से मुक्तावस्था में अविद्या पूर्णता निवृत्त हो जाती है तो उसका ज्ञान गुण कैसा होता है ऐसा समझिए बदा यह जैसे की धर्मभूत ज्ञान ये तो जानते न जिसे दीपक ये प्रभा का आश्रय है और प्रभा का स्वरूप प्रभा स्वरूप है और प्रभा का आश्रय है वैसे ही वेदांत मत में माना जाता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का आश्रय है तो आत्मा जिस ज्ञान का आश्रय है क्या वही ज्ञान उसका स्वरूप है या भिन्न भिन्न है ना क्योंकि वो जो ज्ञान जो ज्ञान आत्मा के आश्रित रहता है वो तो धर्मभूत ज्ञान अलग है ना स्वरूप ज्ञान अलग है तो अभी देखेंगे की स्वरूप ज्ञान तो हमेशा एक जैसा रहता है और धर्मभूत ज्ञान आत्मा का कैसा है विभु है कैसा है लेकिन अनादि कर्म रूप अविद्या के कारण वह संकुचित होकर देवव्यापी हो जाता है संकुचित होकर के देव व्यापी अवैसा समझना जैसे सूर्य का प्रकाश सबोर फैलता है सबोर फैलता है यदि आप कोई उसमें अवरोध खड़ा कर दे मकान बना दे है ना दीवार बना दे चारों तरफ से तो उसके अंदर जा पाएगा नहीं। तो प्रतिबंधक लगा रखे हैं आपने और प्रतिबंधक हट जाएगा तो हट जगह है वैसे ही अनादिक्रम रूप अविद्या से क्या हो गया है प्रतिबंध हो गया है इसलिए वो सर्वत्र प्रसलित नहीं होता है देवयापी हो गया है और जब देवयापी हो गया है इसलिए विषय को प्रकाशित करने के लिए धर्म बुद्ध ज्ञान में किसका सहारा लेता है इंद्रियों का क्योंकि इंद्रियों द्वारा बाहर निकल कर के वो विषय को प्रकाशित करेगा इंद्रियों <णुण> द्वारा ही बाहर निकल कर विषयों को प्रकाशित करेगा जैसे कमरे के अंदर बल्फ रखा हो यदि कोई छेद है कमरे में खिड़की है तो बाहर जाकर पदार्थों को प्रकाशित कर पाएगा <णुण> आगे आगे। आगे। कोई हो कोई होगा होगी तो जाएगा प्रकाशित प्रतास्त करेगा वैसे ही धर्मभूत ज्ञान देव व्यापी हो गया है और देव व्यापी होकर संकुचित हो गया है तो फिर ये किसके द्वारा विषय को प्रकाशित करेगा इंद्रियों के द्वारा जाकर विषय को प्रकाशित करता है तो ये संकुचित होने का कारण क्या है कर्मरूपिद्या कर्म रूप विद्या के कारण नहीं तो ये सब देव वगैरह मिली और जब ये जब पूर्णता कर्मरूपिद्याणतानिवृत हो जाएगी तो देव इंद्री कुछ रहेंगे तो ज्ञान गुण का ऐसा है अभी भू है तो स्वाभाविक रूप से वो सबको प्रकाश करेगा स्वाभाविक रूप से सबको हाँ तो ब्रह्म को जो स्वाभाविक धर्म उसका क्या है ब्रह्म का अनुभव करना तो ब्रह्म का अनुभव करता रहेगा तो वही बताते हैं मुक्तावस्था में अविद्या के पूर्णता निवृत्त होने से उसका ज्ञान गुण विभु होता है और विभु गुण जब विभू होगा ना तो विभु गुण से क्या होगा कि उसमें हाँ, उस की सर्वात्मा किसे किसे? हाँ? ब्रह्म का अनुभव करता रहेगा किससे ब्रम विषय ज्ञान होगा ब्रह्माकार वृत्ति होगी वो तो ज्ञान गुण धर्मभु ज्ञान की होगी ना हाँ उस समय वह सर्वात्मा ब्रम्म का सत्य आत्मा ब्रम्ह का अनुभव करता रहता है कोई प्रतिबंधक नहीं रहता है और होने से सर्वात्मा ब्रह्म का अनुभव नहीं हो पाएगा की ज्ञान गुण भी होगा तभी तो पाएगा अच्छा अब देखो निश्चेता ने चरम चरमेह अभियोग होने पर चरम चरमदेह समझ जाओगे ना आत्मा अवस्था में अवस्था में गुणाष्टक कैसे होते हैं बोलो चरम चरमदेह अभियोग होने पर आत्मा अवस्था में आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर परमात्मा का अनुभव करती है ऐसा किसी हितैषी से पूर्व में सुना है पहले सुन रखा है इस, इसलिए इसीलिए हाँ है ना तो इसी कारण से सुन रखा है स तुम अग्निम स्वर्गम मध्यसी की मोक्ष के साधन तुम अग्नि को जानते हो मोक्ष के साधन तुम अग्नि को? तो को जानते हो तो मोक्ष के साधन अग्नि को जानते हो ऐसा यमराज से कह रहे हैं नष्केता और मोक्ष के साधन अग्नि की जिज्ञासा कर रहे हैं तो मोक्ष के साधन की जिज्ञासा कौन करेगा जो मोक्ष को जानता होगा मोक्ष के साधन की कौन जिज्ञासा कर सकता जो मुख्ष मुख्ष को? जानता है हाँ। तो गुणाशक्त होकर यही तो है ऐसा किसी से पूर्व में सुना है इसीलिए सातुम अग्नि स्वर्गम अध्यक्ष इत्यादि मंत्र से मोक्ष के साधन अग्नि की जिज्ञासा की है यदि नहीं सुना होता तो जिज्ञासा कर पाता व्यक्ति के जिस जिस जिसको जानता है उसी के साधन की आकांक्षा करता है जिस जिसको जानता है उसी को मतलब जिस अनुकूल वस्तु को जानता है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है जानने की इच्छा करता है इसलिए स्वास्थ्य अग्नि स्वर्गम मध्य इत्यादि मंत्र से मोक्ष के साधन अग्नि की जिज्ञासा की हो जाएगा किंतु उसने पूर्व काल में ही मोक्ष स्वरूप के विषय में विभिन्न प्रकार के विरोधी वचनों को भी सुना है कल आया था ना मोक्ष के स्वरूप के बारे में कि कुछ विद्वान क्षणिक ज्ञानों को आत्मा का स्वरूप कहते हैं और उसके उच्छेद को क्या कहते हैं मोक्ष कुछ विज्ञान विद्वान ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं और उसकी अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं और इसी प्रकार जो है ना न्यायिक मत में क्या है ज्ञान आदि सभी विशेष गुणों के उच्छेद को मोक्ष कहते हैं अब लगाइए है यहाँ से किन्तु उसने पूर्व काल में ही मोक्ष स्वरूप के विषय में विभिन्न प्रकार के विरोधी वचनों को भी सुना है इसलिए अब उस विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है किस विषय में मुख्य स्वरूप के विषय में मुख्य स्वरूप के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है अब देखिए तो अब यहाँ पर देखना दर्शन दर्शन है आचार्य होगा पता होगा उसने सब सुन रखा है ऋषि पुत्र है आजकल की तरह नहीं थे लोग ना ऋषि पुत्र ऐसी प्रेरा ध्यान नवशा विचार सब चर्चा वहाँ होती रहती थी तो सब कुछ सुनने में आ नहीं नहीं बौद्ध नहीं थे सांकर मत नहीं थे विचारधारा है विचारधारा सब रहती है विचारधारा है तो ये विद्यमान पर्वतक रहती है विभिन्न प्रकार की विचारधारा ऐसा यही मतलब विचारधारा विचारधाराएं तो सब बनी रहती है अब देखना यहाँ पर तो भय ये अपहत मतवादी को समझाते हैं कि ये, ये मतलब क्या है कि ये संदेह कर रहा है ना क्या आयम क्या था ना स्थिति एके आयम सही संदेह कर रहा है ना इस प्रकार तो अपाह आदि से युक्त होकर आत्मा ब्रह्मांड वो करती है या नहीं ऐसा संदेह हो रहा है तो अपाह आदि से युक्त के विषय में समझाते हैं चलिए भय का कारण क्या होता है पाप हम्म स्वर्गीय किंचन अस्ति मोक्ष स्थान में कुछ भी भय नहीं रहता ऐसा नक्षता ने कहा है हैं? तो, मो तो जब मोक्ष स्थान में भय नहीं रहता है ऐसा नश्चेता ने कहा है मतलब मोक्ष स्थान में भय का अभाव होता है तो भय ना होने का क्या कारण है पापना पापना होना पाप ना होना मतलब अपात पापमत तो इस मंत्र में भय का अभाव कहे जाने से मुक्तावस्था में अपात पापमत तो सिद्ध होता है लग गया एक गुण ये हो गया ना तथा कि वहाँ तुम नहीं हो मतलब क्या है कि मृत्यु नहीं है इससे क्या है की मुक्तात्मा में मुक्तावस्था में विमृतुत्व सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है मुक्तात्मा में आविर्भूत क्या रहता है मुक्तावस्था में विमृत सिद्ध होता है ठीक है ना जरिया भी बेटी की वहाँ पर जरा से कोई नहीं डरता इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है बिजरत्वरत्व लग गया न तट तुम न जरिया भी बेटी पर न तुम से भी और न जरिया भी अंश से बिजरत्व का आविर्भाव ज्ञात होता है और ये भी आया है ना यहाँ पर उबे तीर्थवासनाया पिपा से तो का उथवास नया पिपा से इसके द्वारा क्या है कि छुदा पिपा का भाव मतलब बीज का उत्पादन होता है राम यहाँ पर आप होगा क्या है अब बीज के सत्व होना चाहिए छूटा हुआ है तो इससे अबिज के तत्व का अभाव हो जाए और आपिकास का प्रतिपादन होता है अविजिक आपिकास का प्रतिपादन होता है सुनिए तथा शोकातिका से शोकातिका है इससे विशोकत्व की सिद्धि होती है मुक्तावस्था में विशोकत्व की सिद्धि होती है मुदते स्वर्ग के स्वर्ग लोक में आनंदित होता है के द्वारा अब छान लोग एक सुखी दी है कि यदि लोक कामो भवती देखो मुक्त कोई इच्छा मुक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है तो यदि भगवान कुछ कराना चाहते हैं तो वैसा कर देते हैं मतलब मुक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं है पर भगवत अधीन भगवत इच्छा के अधीन उसकी इच्छा हो जाती है कैसे भगवत इच्छा द्रेंग के उसकी इच्छा होती है तो यदि तो यदि ऐसी तो ही परमात्मा की इच्छा है शायद ही पितृलोक काम भगवती यदि वो पितृलोक की कामना वाला होता है किसकी होता कामना वाला होता है पितृलोक की कामना वाला होता है मुक्त तो संकल्पाद अश्य संकल्पाद्यवकर्स है उसके संकल्प करने से ही अस पितरा समुद्र स्थन से उसके पितर उपस्थित हो जाते हैं तो पितर पता नहीं कहाँ गए उपस्थित हो जाते हैं मतलब उसके सदृश वो कुछ देख लेता है उसके सदृश यदि पितर वहाँ नहीं है पितृलोक में तो उसके सदृश वो देख लेगा तो संकल्प से ही इसके पितर उपस्थित हो जाते हैं तेन कर्थ है उससे पितृलोक सम्पन्नों में ही ये पितृलोक से सम्पन्न होकर पूजित होता है पितृलोक से सम्पन्न होकर पूजित होता है ऐसा पितृलोक कामो बहुत ही करते हैं कि यदि वो अपने पितरों की कामना वाला होता है तो संकल्प से इसके पितर उपस्थित हो जाते हैं और उन पितरों से युक्त होकर वह पूजित होता है पितर उपस्थित हो जाते मतलब हाँ। और यदि पितर मुक्त हो गए तो तर चलिए मतलब देख जो, जो दे पूर, पूर दे दे हाँ ले साहब यही समझ है ठीक चरम है चरमदेह मतलब ठीक कह रहे हैं चरमदेह वाले चरमदेह वाले ठीक है आपकी बात है मतलब मुक्त होने से पहले जिस देह में था उस देह के संबंध से जो पितर थे यही मतलब है तो इस श्रुति से प्रतिपादित क्या है इसमें सत्य कामत और सत्य संकल्पत्व कहा जाता है क्या कहा जाता है उसका सत्य कामत और तो सत्य कामत और सत्य संकल्पत्व का प्रतिपादन किसके द्वारा होता है किसके स्वर्ग लोग स्वर्ग के इस मंत्र के द्वारा सत्य कामत और सत्य संकल्पत्व का प्रतिपादन होता है और ये किसि से प्रतिपादित है छंदों से चलिए अविद्या की आतंत की निवृत्ति होने आरोप आतंत की निवृत्ति मतलब पूर्णता निवृत्ति जिसके बाद पुनः अविद्या न आए पुनः बंधन न हो अविद्या की आतंक निवृत्ति होने पर आविर्भूत गुणाष्टक वाली आत्मा ब्रह्मांड वो करती है ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं वो ऐसा नहीं करती मतलब आविर्भूत गुणाष्टक वाली होकर आत्मा वो नहीं करती ऐसा अन्य विद्वान कहते हैं आपसे उपदेश प्राप्त कर मैं मोक्षावस्था में विद्यमान आत्मा के स्वरूप को ठीक से समझ सकू ये किस शब्द का अर्थ है एकदर क्या पंक्ति इसकी एतर एक प्राप्त करके इसे में जान सकू इसे में जान जान यही मतलब है की आपसे उपदेश प्राप्त कर मैं मोक्षावस्था में विद्यमान आत्मा के स्वरूप को ठीक से समझ सकूँ ये किसका अर्थ है एकद विद्याम अनुसुष्टा स्वया अहम का अर्थ है नचकेता ऐसे तीसरे वर्ग की याचना करता है इस कारण धर्मराज ने उत्तर में कहा ब्रह्म ये मोदनियम ही लब्धवा सा लब लेना है ब्रह्मवेदता और प्रसंगानुसार अर्थ हुआ है अपहत्मापत्वादी से विशिष्ट अपने स्वरूप को पाकर ये मोदनियम लब्धा मोदनियम सात ब्रह्मवेदता और मोदनियम कर अपहतवादी से विशिष्ट अपने स्वरूप को लब्धवा करते पाकर और मोदते कर्त है आनंदित होता है अर्थात ब्रह्मांड वूप आनंद को प्राप्त करता है नोरूप आनंद को प्राप्त यह उत्तर दिया है धर्मराज ने तो यह उत्तर प्रश्न के अनुरूप ही है इससे सिद्ध होता है कि एम प्रेतः मंत्र मोक्ष स्वरूप के विषय में ही है इसको इस मंत्र में विचार देखिए एम ये प्रेत प्रेते विचिकित्सा विचिकित्सा पट ये प्रेत प्रेते विचिकित्सा विचिकित्सा संशया और प्रेते एक अर्थ है मृति और अयम अस्थि अच्छा ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्थित है ना नो अस्थि एक अस्थित एक एक अर्थ है अस्थि शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तर संबंधी आत्मा अस्थि एक है ना अस्ति अस्थिति अस्ति इति अस्ति का क्या मतलब है शरीर इंद्री मनो बुद्धि मनोबुद्धि व्यतिरिक्तर तो संबंधी आत्मा नाथि चैके ना के शंकर देखना। से देखना यहाँ पर प्रेत मृत्य करते हैं सौ बंधन मुक्त चरम देह त्यकते ऐसा अर्थ नहीं है बल्कि क्या था शंकर वास्तव की मृत्युअर्थ में भी प्रेत शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है ये में कि इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य मर जाने पर मनुष्य के मनुष्य प्रेते मृत्य मनुष्य के मर जाने पर मनुष्य के मर जाने पर चिकित्सा जो या संशय होता है मनुष्य के मर जाने पर जो या कैसा संशय होता है शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न कौन आत्मा और वो आत्मा कैसी देहांतर संबंधी आत्मा किसी है के? देखना पाठ शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न अन्य देश से संबंध रखने वाली आत्मा जब एक देश छूट गया तो दूसरा दे मिलेगा नहीं। यही मतलब रखने वाली आत्मा, दे आत्मा होगी तो जो दयांतर से संबंध रखने वाली आत्मा है वो शरीर इंद्री मन और बुद्धि से व्यतिरिक्त है भिन्न है लगा की शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न देर से संबंध रखने वाली आत्मा रहती है इसी के ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं अयम से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती है ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं दोबारा एक बार देखना शंकर वास्तव मत मनुष्य में मृत्यु मनुष्य के मर जाने पर या यम चिकित्सा संशया जो या संशय होता है की शरीर इंद्री मन और बुद्धि से अतिरिक्त देयांतर से संबंध रखने वाली आत्मा रहती है एक पक्ष हुआ ना और क्या अयम नाश्ती और शरीर इंद्री मन बुद्धि से भिन्न देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती है ऐसा दूसरा पक्ष हुआ ना ऐसा नचकेता का संशय हो, संशय होता है नचकेता का अब सुनो यहाँ पर आप देहांतर में रहने वाली आत्मा नहीं रहती देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती है मतलब एक मिनट पहले तो यह है ना शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न कौन आत्मा कैसी आत्मा देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा आत्मा ही विशेषण नही देहांतर सम्बन्धर से संबंध रखने वाली आत्मा एक पक्ष हो गया दूसरा शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती कब नहीं रहती मर जाने आरोप तो जब वो लगा रहा है देहांतर से सम्बन्ध रखने वाली तो मर जाने पर देहा संबंध तभी तो आत्मा होगी तभी तो देहांत होगा एक मिनट पहले प्रथम पक्ष कोई तो? <laughs> रखने वाली आत्मा रहती है एक पक्ष एक पक्ष हुआ ना दूसरा पक्ष मतलब ऐसी आत्मा नहीं रहती है नहीं ऐसी आत्मा नहीं रहती है भाई वाक्य तो नहीं रहती है तो बोलना है ना तो कौन नहीं रहती है प्रथम पक्ष में जिसका रहना कहा है वही नहीं है दूसरे नहीं अगर विशेषण ये लगाएंगे उसमें देहांत रखने वाली सुन लो सुन लो शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न है यदि आपका कहना तो देर से संबंध रखने वाली तो उस तब कहा गया है जब वो है जब वो तो है रुक जाओ जब है और नहीं रहेगी तो देहांत से संबंध रहेगा क्या तो सुनो शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न दे के होने पर दे से संबंध रखने वाली आत्मा मरने पर नहीं रहती है क्या कुछ जोड़ो वो तो आपका काम है है ना मतलब जब है तब से संबंध रखने वाली नहीं है तो फिर मतलब क्या है की देर से संबंध रखने वाली जिस आत्मा को रहने पर लिया कहा था वही नहीं रहती है तो देयांतर मतलब दे के रहते हुए नहीं रहती है ये मतलब नहीं है देहांतर से संबंध नहीं जोड़ा जाएगा दूसरे पक्ष में मतलब ये दे इंद्रिय मन और बुद्धि से भिन्न आत्मा, आत्मा नहीं रहती है यही कर लो और जब जो जब जोड़ेंगे जो तो ना मतलब तो जाएगा। जा? तो फिर जाएगा। तो फिर हो जाएगा मन बुद्धि ये आत्मा ही नहीं रहेगी जब इससे भिन्न कहा है तो भिन्न है इसका मतलब वो है नहीं भिन्न दे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से व्यतिरिक्त आत्मा नहीं होती है ऐसा तब तो फिर अभी भी आत्मा नहीं है ना देह इनकी मन बुद्धि ही है मरने मरने के बाद मरने के बाद बाद काम नहीं तो कहा ही नहीं है अभी नहीं मतलब यही है कि दूसरे पक्ष में देह के रहते आत्मा नहीं रहती है ये मतलब नहीं नहीं, नहीं दूसरे नहीं। पक्ष में जो लगाया गया विशेषण के देहांतर सम्बन्ध रख यदि दूसरे पक्ष में लगाएंगे तो मतलब यही है की प्रथम पक्ष में जो देह देहा संबंध रखने वाली कही गयी है से संबंध रखने वाली जो आत्मा कही गई है वो आत्मा नहीं रहती है यही मतलब है और देयांतर से संबंध रखते हुए नहीं रहती ये तात्पर्य नहीं है शब्द हाँ, प्रयोग करने पर भी ये तात्पर्य नहीं लेना है आपको है ना शब्द <laughs> प्रयोग करने पर भी तात्पर्य नहीं लेना है ठीक है ऐसा चले तो ऐसा शंकर भाष्य में अर्थ किया है इस श्रुति का तो अब सुनिए और यहाँ पर विशिष्टाद्वैत के भाष्यकारों ने ऐसी नहीं किया उन्होंने पेटे कर् सर्व बंधन कर दिया इन्होंने मृत्यु कर दिया तो इसी का विचार करो शंकर भाष्य के अनुसार क्या है कि मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं ऐसा नष्केता का संशय है क्या मरने, बाद मरने के बाद आत्मा, आत्मा रहती है ऐसा नष्केता का संशय है अब अब एक बात सुन लो संक्षेप में हम जो कहना चाहते हैं कि कि विश्वितग में नचकेता के पिता वो भी कमजोर गायों का भी दान कर रहे थे तो उस समय नचकेता ने विचार किया कि ऐसी अनुपयोगी गायों को दान करने वाला व्यक्ति सुख रहित नरक लोकों में जाता है नरक लोकों में जाता है। कौन दान करने दान वाला करने। अब बताइए नरक में ये दे जाता है क्या नहीं नरक में दे नहीं जाता है बल्कि देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा, आत्मा जाती है कब शरीर के रहते मर, जाने, मर जाने, जाने तो दे नरक में नहीं जाता है बल्कि देर से संबंध रखने वाली आत्मा मर कर नरक में जाती है तो नचकेता ने जो अपने पिता के संबंध में विचार किया है उससे क्या सिद्ध होता है कि वह देह इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न देर से संबंध रखने वाली आत्मा को जानता जानता है की नहीं जानता मतलब देह के न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है इस बात को नचकेता जानता है कि नहीं यदि न जानता होता तो उसके मन में विचार आता कि इन ऐसी गायों को दान करने से नरक में जाता है तो नरक में दे जाएगी क्या नहीं। तो इसका क्या मतलब है? आत्मा है है ज्ञान ज्ञान मतलब देश भिन्न आत्मा का ज्ञान है।, है तो जो व्यक्ति देश भिन्न आत्मा को समझता है वो देश भिन्न आत्मा के विषय में संदेह कर सकता है क्या नहीं, नहीं।, नहीं कर सकता फिर यहाँ किसी को संदेह हो भी जाए और यमराज के पास जाने पर संदेह रहेगा क्या और भारतवर्ष में पशु चराने वाले भी कहते हैं अरे भाई ये दे तो पड़ी रहेगी हम तो चले जाएंगे पशु चराने वाले भी कहा करते हैं हम तो चले जाएंगे यहीं पड़ी रहेगी अब देखना किन्तु तो यम लोग अच्छा इससे क्या सिद्ध होता है की नचकेता का संदेह दे आदि से भिन्न आत्मा के विषय में नहीं है किसके विषय में मोक्ष स्वरूप के विषय में है सुन लो बेरे इस कथन से क्या सिद्ध होता है कि नचकेता कथन संदेह दे भिन्न आत्मा के विषय में नहीं, बल्कि नहीं में शुरुण है बल्कि मुक्त स्वरूप के विषय में है किसके विषय में स्वरूप ये अच्छा इसमें और भी देखना आगे यमराज कहेंगे न ही सुज्ञेय बाईसवें मंत्र में न ही सुज्ञिज्ञ नहीं है सुविज्ञ सु है ठीक है सुगे हाँ, नहीं है मतलब सरलता से जानने योग्य नहीं है को मुक्ता सुस्वरूप ये सरलता से जानने योग्य नहीं है देश भिन्न आत्मा को तो सरलता से लोग समझ लेते हैं तो उसको ये ना ही सुगेयम कैसे बनता देश भिन्न आत्मा के विषय में यदि नचकेता का प्रश्न होता तो यमराज उसको ना ही सुम ऐसा नहीं कहती है ना? ना ही सु मतलब सुगेय नहीं अर्थात दुर्बोध है अर्था दुर्गेय है दुर्गे कौन है मुक्ता से और देश भिन्न आत्मा तो सब समान रूप से सब जानते ही है अब ये अब देखना और आगे जा करके धर्मराज ने क्या कहा है सतायुसा पुत्र तो सौ वर्ष जी ने सौ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पुत्र पुत्रों को सबको मांग लो और ये वर मत मांगो ये वर यदि सामान्य देश भिन्न आत्मा के विषय में ही वो प्रश्न करता है तो इतना बड़ा प्रलोभन देकर फसाते हैं उसको पढ़ने को बोल हाँ नहीं फसाते इसका मतलब है उसका जो है मुक्तात्म स्वरूप के विषय में ही उसका प्रश्न है देश भिन्न आत्मा के विषय में उसका प्रश्न नहीं है फिर वहाँ अब वो पहले ही जानता है तभी तो सोचता है हमारे पिताजी का अनर्थ हो जाएगा तो, तो भी समझ रहा है आ, तो ये मतलब शंकर वास्ते इसलिए यहाँ का शंकर वास्तवी है ठीक नहीं है ऐसा समझिएगा कौन सा मंत्री फार्म से ठीक है एयम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य अस्ती ते के ना अस्ती चयी के चिकित्सा करते क्या होता है उपचार है चिकित्सा हो जाता है धातु क्या है कि व्याधि प्रतिकारे नहीं कि व्याधि प्रतिकार अर्थ में क्या होता है सन होता है इससे है ना व्याधि प्रतिकार अर्थ में सन हो जाता है इच्छा में... सन वैसे किस अर्थ में होता है धातु कर्मणा समान कृतिकार इच्छा यात्रा होता है ना पर यहाँ पर वो व्याधि की प्रतिकार अर्थ में सन हुआ है पर किसी व्याधि प्रतिकारे वास्तव है इच्छा सन नहीं है इसमें या प्रेते इं अस्ति इति एके न अय अस्ति इति च एके न अस्ति इति च एके अय अस्थ विद्या वराष वर तृतीय देखी जी मनुष्य प्रेते मनुष्य प्रेतेचिकित्सा या ऐसा कर लेना सक्य मनुष्य प्रेते अयम एके एक न एके अस्थिच को पहले भी कर सकते हैं मनुष्य प्रेते यह चिकित्सा अयम अस्थि एक न अस्थि एके अनुशिषा एक तद विद्याम या अनुशिषा ऐसा रहा विद्याम ऐसा वरा नाम तृतीय वरा मनुष्य प्रेते मनुष्य सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर मनुष्य के सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर सभी बंधन समाप्त हो जाए प्रलयावस्था में अविद्या तो बनी रहती है देह नहीं रहेगा तो अविद्या तो बनी रहेगी ना हाँ स्थूल शरीर सूक्ष्म दोनों नहीं रहेंगे प्रलय में पर अविद्या कारण बनी रहती है जे भी खत्म हो जाए तो सब बंधनों से बिनुर्मुक्त होता है सबसे बड़ा बंधन तो यही है अभी भी बहुत बड़ा बंधन है ना एक छूटता दूसरा अभी बंधन ही है साधक को जेल जेल में कोई सुख मानता है नहीं छूटने की इच्छा करती कब यहाँ से मुक्ति हो तो दे, दे को तो जेल मानना चाहिए कब इससे निकले हाँ छोड़ना तो जेल मानना चाहिए तो लगता ही नहीं क्या है कि यहाँ पर अनुशिष्टा ए तदह विद्या वराणाम तृतीया वरा, वरा। मनुष्य प्रेते मनुष्य के सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर जो या संशय होता है कैसा अयम कि यह आत्मा ब्रह्मांड नो करने वाली होती है मतलब आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर यह आत्मा ब्रह्मांड करने वाली होती है क्या अयम ना और आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर यह आत्मा ब्रह्मांड नो करने वाली नहीं होती है जोड़ लेना दिया अंतर से संबंधित जैसा हो है ना अपना लगाकर आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसे ठीक से समझ सकूं किसको मुक्तात्म स्वरूप को किसको या में विद्यमान आत्मा के स्वरूप को ठीक से समझ सकूं सकूँ आपके द्वारा दिए जाने वाले वरों में मेरा मेरे द्वारा याचनी तीसरा वर है लगा लेना चलिए भाष्य में आएंगे नचकेता आह एय प्रेतिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एक नाया ये अनुसुष्ट स्वयाम वरा नाम ऐसा वरस्पृराचर ग्रहण इस अधिकरण में अत्ताचराचर इस सूत्र से घटित अधिकरण है मतलब सूत्र अधिकरण है अत्ताचराचर ग्रहणाथ इस अधिकरण में इस मंत्र को प्रस्तुत करके इस प्रकार भगवान भास्कार ने इस प्रकार भगवान भास्कार ने तो भगवत भास्कृता का अन्वय कहाँ होगा ये अगले पेज थोड़ा दूर चलिए इति इतिभाम मिलेगा त्रया नाम ये आएगा जहाँ पर एक चार चार संख्या लिखी होगी बोल्ड में मिला सबको हैं नाम एवं मिला इसके पहले इति इतिभाषितम लिखा है ना तो इति इतिभाषितम इति के पहले क्या है नच के तथा पृष्ठो मिला इसके साथ अन है भगवता भाष्यकता का हाँ, भगवान भाष्यकार ने ऐसा कहा है मतलब वो श्री भाष्य पूरा उतर दिया यहाँ यहाँ तक हाँ जी ये श्री भाषिक ने पूरी उसकी कॉपी पूरा उसको उतार दिया कैसा <laughs> <laughs> अच्छा लगा उपयोगी था तो उतार दिया उनके नाम से भगवता भाष्यकर्ता भगवान भास्कर ने वैसा कहा है अच्छा जी अब देखना तो ये अत्रे समझ में आएगा इससे संबद्ध रखने वाली इससे संबद्ध बहुत से विषय वहाँ पर और भी मिलेंगे अच्छा अब देखिए अत्याचराचार्य ग्रहणा इस अधिकरण में इस मंत्र को प्रस्तुत करके प्रस्तुत कारण इस प्रकार भगवान भास्कार ने क्या कहा अत्र प्रेत चिकित्सा इतने मंत्र है इस मंत्र में परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मोक्ष या था विज्ञान परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति किम रूप है परम पुरुषार्थ ही ब्रह्म प्राप्ति है और ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मोक्ष लक्षण अर्थ रूप और ब्रम प्राप्ति रूप मोक्ष मोक्ष कि ब्रह्म प्राप्ति रूप और ब्रम प्राप्ति किम रूप है परम पुरुषार्थ रूप तो चाहे परम पुरुषार्थ कहो या ब्रह्म प्राप्ति कहो या मोक्ष को परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति लक्षण लक्षण का व्यर्थ रूप है कि परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ रूप के ज्ञान के लिए मोक्ष के लिए हाँ मोक्ष के यथार्थ रूप के ज्ञान के लिए वाक्य की समाप्ति में लिखा होगा अयम प्रश्न अयम प्रश्न कि प्रश्न किया जाता है मतलब यह कथन किया जाता है यह कथन कौन ये विशिष्ट भिचिक, विशिष्टता जो इसमें मंत्र है ना तो ये कथन किया जाता है किस लिए किया जाता है परम पुरुषार्थ रूप, रूप ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ रूप, रूप के ज्ञान के लिए तद उपाय भूत परमात्मा उपासन की तरफ लेना है मोक्ष है ना मोक्ष के उपाय भूत करते हैं मोक्ष का उपाय मोक्ष का उपाय क्या है परमात्मा उपासना मोक्ष की उपाय क्या है परमात्मा उपासना परमात्मा उपासना आ गई ना परमात्मा उपासना है परमात्मा ज्ञान एक ही हो गया अब परावर आत्म तत्व जिज्ञासा तो यहाँ पर ध्यान देना परावर आत्म तत्व की जिज्ञासा से पर आत्म तत्व और अवर आत्म तत्व ऐसा समझना क्या और अवर आत्मत्व पर आत्म तत्व मतलब परमात्म तत्व आत्मसत्व लक्ष्मेगा तो तो परमात्म तत्व और आत्मसत्व मतलब लग जाती है बात है यहाँ पर सुप्त का है परावर तत्व किया है ज्ञातव्य ज्ञातव्यवर आत्मसत्व क्या ज्ञात ज्ञातव्य परावर आत्म तत्व मैं सार्थ किया है क्यों मैं सार्थ किया क्योंकि की ज्ञान का ज्ञान ही पर ज्ञान ही अर्थ रखे ये जिज्ञासा अर्थ करें ज्ञान की इच्छा से क्या से करें ज्ञान की किसके ज्ञान की इच्छा से उसमें पर तत्व परमात्मा के ज्ञान की इच्छा से तो परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा उपासना से ही आ गया आ गया कि नहीं आ गया नहीं। जाती है जिज्ञासा कर फिर ज्ञान की इच्छा किसके दोनों के परात्म तत्व की ज्ञान तो की इच्छा से परमात्मा परमात्मा तत्व के ज्ञान की इच्छा से तो परमात्म तत्व का ज्ञान तो परमात्मा उपासना रूप हो गया ना तो यहाँ फिर दोबारा क्यों कहा जाएगा इसलिए यहाँ पर अर्थ लिखो ज्ञातव्य ज्ञातव्य परावर आत्मतत्वम ऐसा सूत्र का इसका में अर्थ किया है ज्ञातव्य हाँ ज्ञातव्य जानने योग्य ज्ञातव्य परावर आत्म तत्वर आत्मत्व क्या ज्ञात बराबर अब इसको समझो ये ये है आत्मतः जिज्ञास का अर्थ है अभी तो हमने दिखाया है ना इसको थोड़ा बाद में ध्यान देना तो इसको इससे संबंधित नहीं रह सकता है है एक, सक एक अलग बात थोड़ी देर बाद पर आएंगे। अभी काट दो दोबारा बोलूंगा। चलिए यहाँ ध्यान देंगे वो जो अभी हमने बोला था उसका संबंध अगले वाक्य से है यहाँ नहीं है चलिए तो यहाँ पर है कि अत्रे परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति रूप तो मोक्ष के यथार्थ रूप के जानने के लिए मोक्ष के यथार्थ रूप के जानने के लिए इसका उपाय वो भूत मोक्ष का उपाय क्या है परमात्मा उपासना क्या है आपका परमात्मा उपासना हाँ परमात्मा यहाँ जिज्ञासा है ना तो परमात्मा उपासना की जिज्ञासा ऐसी परमात्मा उपासना की जिज्ञासा तथा पर आत्म तत्व आत्म तत्व की जिज्ञासा ऐसी जिज्ञास आत्म तत्व तो और अवर आत्म तत्व की जिज्ञासा से हाँ जी हाँ जी तीनों के साथ हाँ जी मतलब परमात्मा उपासना की जिज्ञासा से परमात्मा उपासना को जानने की इच्छा से और पर आत्म तत्व का क्या मतलब हुआ परमात्मा तत्व और परमात्मा तत्व की जिज्ञासा से मतलब परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा से अवर आत्म तत्व की जिज्ञासा से मतलब आत्म तत्व को जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया जाता है किसकी किसकी जिज्ञासा से यह प्रश्न किया जाता है बोलो परमात्मा है और और ये जो है जिज्ञासा से प्रश्न क्यों किया जाता है की बोलो मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मोक्ष के यथार्थ um, um. रूप को जानने के लिए मोक्ष से संबंध मोक्ष से संबंध रखने वाले पदार्थों को जानना पड़ेगा तो मोक्ष के यथार रूप को जानने के लिए मोक्ष से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों को जानना पड़ेगा तो मोक्ष जिससे प्राप्त होगा किससे परमात्मा उपासना तो um. संबंध रखने वाली मोक्ष उपासना को परमात्मा उपासना को जानना पड़ेगा और जिसकी उपासना करेंगे उस पर आत्म को जानना पड़ेगा और जो उपासना करेगा वो अवर आत्म को जानना पड़ेगा ठीक है So, right? so, तो <tangible message> hmm. <uguff> मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए है ना इतर विद्या हम कि मोक्ष के यथार्थरूप को जानने के लिए यह प्रश्न किया जाता है तो मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए और किस किस की जिज्ञासा होगी परमात्मा ठीक है मोक्ष के यथार स्वरूप को जानने के लिए मोक्ष के उपाय भूतकर्थ उपाय मोक्ष के उपाय परमात्मा उपासना की जिज्ञासा से तथा पर आत्म तत्व और आत्म तत्व की जिज्ञासा से यह प्रश्न किया जाता है एवं इस प्रकार एम प्रेते जब मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए या प्रश्न किया जाता है तो क्या एवं करता है इस प्रकार है एम प्रेते या मंत्र शरीर के वियोग मात्र अभिप्राय से नहीं है शरीर के वियोग मात्र अर्थ नहीं है अभिप्राय वाला नहीं है शरीर के वियोग मात्र अर्थ वाला नहीं है बल्कि सभी बंधनों से मुक्ति के अभिप्राय वाला है सभी बंधनों से बीनुर्मुक्ति के अभिप्राय वाला है बिनुर्मोक्ष के अभिप्राय वाला है ऐसा कहते हैं चरमदेह के हाँ, सभी बंधनों का बिनोर्मोक्ष चरमदेह का वियोगी होने पर क्या होगा तो प्रश्न हो गया बोलो ये तो उसका प्रश्न कर रहा है ठीक है तो इससे की उपाय ठीक है ठीक है तक्तु तक्तु अच्छा सुनो तो अब ध्यान देना की आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करके मुक्तात्मक स्वरूप को मैं समझ सकूँ अब यहाँ जो दो पक्ष किए गए है ना अस्थि एक नाजाम इसमें प्रथम पक्ष पर ही जोर है प्रथम पक्ष पर ही द्वितीय पक्ष पर जोर नहीं जोर किस पर पक्ष पर है कि प्रथम पक्ष में वादियों के बहुत मत है वादियों के जब नहीं रहती है तो उसमें क्या मत होगा फिर नहीं रहती जो वस्तु नहीं है तो आगे फिर कैसा कैसा कोई मत नहीं होगा तो प्रथम पक्ष में ही जोर है इनका क्योंकि वादियों के विविध मत प्रचलित हैं तो अब जब प्रथम पक्ष में क्या है आत्मा रहती है आत्मा इसमें विविध मत है कैसे कि एक तो आबिजभु गुणाष्टक से युक्त होकर ब्रह्म का अन करने वाली होती है ब्रह्म का करने वाली तो जब ब्रह्म का करने वाली होती है तो करने वाली होती है उस पर आत्म तत्व की जिज्ञासा तो उसने सुन रखा है ना पहले सुन रखा है तो जिज्ञासा हो जाएगी अब ध्यान देना की अगर आत्म तत्व तो, तो आप मानी रहे हैं है ना और ये जो है ना सर बंधनों से बीनुर्मुक्त जिससे होगा सर बंधनों से बीनुर्मुक्त जिससे होगा उसके स्वरूप को भी जानने की इच्छा होगी और आपका प्रश्न है तो आप उसको और बोलो कल उत्तर देंगे बोलो बोलो कल बोलूंग बता दूंगा सब ठीक है कल बता देंगे हम मतलब जो प्रथम पक्ष में ही जो रहे क्योंकि जब नहीं रहती इस दुटीय पक्ष का कोई महत्व नहीं जब नहीं रहेगी तो कोई प्रश्न नहीं खड़े होंगे है तो विविध प्रश्न खड़े होते हैं तो जो कुछ कहता है कि ब्रह्म का अनुभव करने वाली होती है तो जिसका अनुभव करने वाली होती है वो कैसा है वो मुक्त तो मुख्य प्राप्त किया गया मुक्त की अवस्था मुक्त होने पर कैसी अवस्था होगी ये प्रश्न तो है मुक्त ऐसे होगा ये ब्रह्म प्राप्ति का उपाय तो मुक्त का उपाय वो क्यों बताएंगे इसका तो जिज्ञासा ही नहीं हो मुक्त होने के बाद तो। मुक्त अवस्था कैसी होती उसकी जिज्ञासा है नहीं, मुक्त की टीला ऊपर क्या है बताएंगे तो टीला ऊपर जाने की रास्ता बताया गया ना ऊपर का बताया इतना सुनो जब मुक्त मुक्त की जिज्ञासा है तो मुक्त में क्या है की पक्ष है कि वो धन्य अनुभव करने वाला मुक्का होता है एक नहीं करता है तो जिसका अनुभव करने वाला मुक्का होता है उसके स्वरूप भी जानना पड़ेगा इसी चीज तो पर इतना हो गया अब आपकी बात ये रह गई कि उपाय भूत परमात्मा का उपाय है न की जिस साधन से व्यक्ति होता है न्या किया है कि मोक्ष के साधन जो ब्रह्म विद्या है उसके अंग अग्नि है। है? और अब अंगी की जिज्ञासा पर अंगी की जिज्ञासा कैसे सिद्ध हो रही है यही है ना इस मंत्र के द्वारा अंगी की जिज्ञासा कैसे सिद्ध हो रही है कल बोल लू बोल लूंगा ओम पूर्ण मदर्णमिदम पूर्णा पूर्णम उदक्ष पूर्ण शांति शांति